यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय उन्होंने कहा सुमति कुमति सबके नाथ पुराण निगम यश कह एक है सुमति इसका हम सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं देवता और दैत्य भी तो हम लोगों के अंदर में जन्म लेते रहते हैं तो सीधी सी बात यह है कि जब सुमति हमारे अंतःकरण में उदित होती है तो सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है और कुमति जब हमारे अंतःकरण में आती है तो कुमति की प्रेरणा से हम दुर्गुणों की ओर प्रेरित होते हैं इसी सत्य की ओर भगवान श्री राम ने श्री भरत को उपदेश देते हुए संकेत किया था जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तब एक दिन प्रभु उपवन में विराजमान थे उसी समय प्रभु से मिलने के लिए चार महात्माओं का आगमन हुआ वे महात्मा हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार उनका वर्णन करते हुए मानस में कहा गया है देखत बालक बहुकाली वे देखने में तो सर्वदा बालक जैसे ही दिखाई देते हैं पर वे तो सृष्टि में जब सबसे पहले मानसी सृष्टि होती है तब इन चार महापुरुषों का जन्म हुआ था ये चारों महापुरुष कैसे हैं समदरसी मुनि विगत आशा रघुपति चरित हो ये तह सुनि ये समदर्शी हैं। इनमें भेद वृत्ति का सर्वदा अभाव है ये वस्त्र धारण नहीं करते और सर्वदा नम सर्वदा नग्न रूप में विचरण करने वाले हैं उनके लिए रामचरित में कहा गया है रूप धरे जनु चारिवेदाम ये चारों मुनि ऐसे लगते हैं मानो चारों वेदों ने शरीर धारण कर लिया है अब इस कथा का मूल संकेत कहाँ से मिलेगा और उस पुण्य के यहाँ पर उसी की ओर इंगित कर गया है भगवान उनसे राजमहल में नहीं मिलते भगवान उनसे मिलते हैं वाटिका में उपवन में उसका संकेतिक सूत्र वही से होता है यह जो श्री राम का अवतार होता है उस अवतार में भी भूमिका क्या है वहाँ पर भी तो सूत्र वही है कई कल्पों की कथाओं में एक कल्प की कथा यह है कि बैकुंठ में भगवान के दो पार्षद हैं वे द्वारपाल हैं तेहरी पर खड़े रहते हैं बड़ी सांकेतिक भाषा है वैकुंठ में रहने वालों ने ऐसी कुंठा ऐसे दुर्गुण कैसे आ गए यह प्रश्न हम सब लोगों के लिए भी है हम सब ईश्वर के अंश हैं तो हमारे अंतकरण में कुंठा क्यों होनी चाहिए दुर्गुण क्यों होने चाहिए तब एक सांकेतिक भाषा कही गई भाई एक घर हो एक व्यक्ति बाहर हो और एक व्यक्ति भीतर हो तो एक बाहर है तो हम कहेंगे कि वह बाहर है जो भीतर है उसके लिए कहेंगे भीतर है पर जो देहरी पर खड़ा है उसके लिए क्या कहें वह बाहर है कि भीतर है इसका अर्थ है कि एक पग इधर हटा ले तो भीतर और इधर हटा ले तो बाहर यह जो देहरी है वह ठीक बिल्कुल केंद्र में है इसको अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया हमारे यहां शास्त्रीय मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संध्या के समय सांसारिक काम छोड़कर गायत्री की या भगवान की उपासना या ध्यान करना चाहिए वहां पर भी वही संकेत है संध्या माने वह संधिक काल वैकुंठ में देश की दृष्टि से देहरी है काल की दृष्टि से नित्य हमारे और आपके जीवन में एक बेला आती है जिसे हम रात्रि कहते हैं और दूसरी बेला को दिन कहते हैं लेकिन एक मध्य बिंदु है जिनको हम संध्या कहते हैं साधारणतः जब सूर्यास्त हो रहा हो दिन समाप्त हो रहा हो और रात्रि काल का आरंभ हो रहा हो तो उसे संध्या काल कहते हैं पर शास्त्र कहते हैं कि संध्या करने की जो शास्त्रीय विधि है उसे प्रातः काल, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय करना चाहिए दोनों को संध्या काल माना गया है एक बड़ी अनोखी बात उसमें कही गई है कि संध्या करने का कोई फल नहीं है पर न करना बड़ा अनर्थ है बड़ा अकल्याणकारी है बड़ी अद्भुत बात है पर यह कहीं नहीं लिखा है कि संध्या करने से आपको पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के फल स्वरूप आप जो चाहेंगे वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी शास्त्रों की बड़ी अनोखी पद्धति है अन्य स्थानों में जो बहुत सी चीज़ें परोस देते हैं कि कार्तिक में स्नान कीजिए तो क्या मिलेगा माघ में स्थान कीजिए तो क्या मिलेगा दान दीजिए तो क्या मिलेगा पर उन्होंने कहा कि संध्या करना आपका कर्तव्य है उसमें आप किसी फल की आशा न रखिए सीधा सा तात्पर्य है कि जब हम और सांप सांस लेते हैं जब हम और आप सांस लेते हैं तो सांस लेकर क्या दूसरे पर कृपा करते हैं सांस लेना स्वाभाविक है अगर साँस लेना बंद कर दें तो मृत्यु अवश्य है आप कहें कि चौबीसों घंटे हम सांस लेते रहते हैं कितनी बड़ी हमारी साधना है हर समय हम सांस लेते रहते हैं इसलिए हमें इसका कोई फल मिलना चाहिए क्या फल मिलना चाहिए आप तो उसी के आधार पर जीवित हैं उसका अभिप्राय यह है कि ठीक यही स्थिति व्यक्ति के अंतकरण की भी है चाहे वह देश की देहरी पर खड़ा हो चाहे वह काल की देहरी पर खड़ा हुआ हो चाहे वह प्रकाश और अंधकार की संधि में खड़ा हो वहाँ उसे सजग रहना है अगर वह प्रकाश में है तो इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अंधकार में है तो वह विश्राम कर सकता है लेकिन जब वह एक ऐसी स्थिति में है कि अभी सोकर उठ रहा है और दूसरी ओर उसे जागृत दशा में प्रवेश करना है अपने वह विचित्र दृश्य देखा होगा कि कभी कभी लोग बेचारे प्रातःकाल उठ कर ध्यान करने बैठ जाते हैं और झोंक लेने लगते हैं इसका अभिप्राय है कि नींद अभी गई नहीं है नींद की खुमारी बाकी है दिन में वह खुमारी चली जाती है पर प्रातःकाल हम प्रकाश की ओर जा तो रहे हैं लेकिन नींद की खुमारी अभी भीतर है तो ऐसी स्थिति में मानव संकेत यह है कि यह जो अंतरद्वंद की स्थिति है चाहे वह पाप पुण्य के अंतर्द्वंद की स्थिति हो चाहे सद्बुद्धि और कुबुद्धि की स्थिति हो अथवा किसी प्रकार भी जहां हम मध्य में खड़े हैं अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति तो यही है जब भी ऐसी स्थिति आवे तो हमें सावधान हो जाना चाहिए जो उस समय सावधान नहीं है उस पर संकट आ सकता है